शांति शांति शांति दस खंड चलेादश खंड हो गया था एकादश खंड पूरा नहीं हुआ मैं से तो ढा दिया हुआ था आकाश तेजस भुयान तेज से आकाश को बड़ा बताया तेज और आकाश के बीच में वायु है आकाश से वायु की उत्पत्ति वायु से तेज की उत्पत्ति है इसलिए आकाश को जो बड़ा बताया वायु वायु सहित से तेजस कारण आकाश है वायु अग्रह थी तेजसा सहूत तो तेज के साथ वायु को गया पृथक वायु नहीं कहा गया तेज का कारण वायु है और कार्य के अभिषेक कारण अधिक होता है बड़ा होता है यथा घटादि मृत घटादिसे मृत।, मृत बड़ा है अधिक है तथा तो आकाश वायु सहित तेजस कारण तत्भून वायु के साथ तेज का कारण है आकाश उसे बढ़कर के भी कथम आकाशवे सूर्याचंद्रम से उभ तेजरूप आकाशे आकाश में सूर्य चंद्र स्थित है चंद्रमास चंद्रमा से सूर्यचंद्रमसौ देवता द्वंद्व चीर्घ हो जाता है तेज रूपन विद्युत नक्षत्राश्चु तेज रूपी आकाशे अंत आकाश के अंतर्गत है ये अंतरवर्ती तदपम भूय इतरत जो अंदर है अल्प है और जिसके अंदर है इतरत भूय अधिक बड़ा है किंच आकाश में आहवती अन्य अन्य अन् आहवित बोलाता है आहुत से इतर आकाशे न शुणो पर अन्य सुनता है आकाश में शब्द रहता है सुनता है अब अन्न प्रतिशोती अनोक्त शब्द अन् जो शब्द कहा बुलाने पर दूसरा उसको सुनता है आकाशे रमते का अथ क्रीडति अोन सर्वपरस्पर क्रीड़ा आकाश में तथा न रमते का रमण का अभाव आकाश में है आकाशे बद्वादि वियोगे बद्वादि वियोग पत्नी आदि वियोग उनसे दुखी होता है आकाशे जायते न मूर्त न अवष्टब्द है मूर्त वस्तु मिट्टी पत्थर आदि है उसमें नहीं खोला खाली स्थान में कोई कार्य बनता है उत्पन्न होता है तथा आकाशम अभिलक्ष अंकुरादि जायते अंकुरादि उत्पन्न होता है आकाश खाली स्थान जहाँ है न प्रतिलोमं विपरीत नहीं है। कोई पदार्थे उधर अंकुरादि बढ़ता नहीं अतः अत आकाशमुपासस आकाशब्रह्म इस उपास इत आकाश से कि तदूयस्थल आकाशभूयान से उपासना करें ब्रह्मदृष्टि दिश्ट्य में दृष्टिया ब्रह्मदृष्टि से आकाश का उपासना स यह आकाशम ब्रह्म तो आकाशवत वैसोकान प्रकाश प्रकाशवत संवादान उगा सिद्द्र से यहामचारो भवती आकाशम ब्रह्मतुपास्तेस्थव आकाशा भूय इत्यादूस्ती ते भगवान्वीत जो आकाशम ब्रह्मतुपास्ते ब्रह्मदृष्टिकर के आकाश की उपासना कर्ता है आकाशवत तो वैश्वोका अब अभिषिध्य प्राप्त करता है आकाश विस्तार लोक प्राप्त करता है प्रकाशवतः तो प्रकाश जिसमें हो असंवाधा जिसमें बाधा कोई मूर्ता आदि कोई कठिन कष्ट नहीं हो उर्गायतः तो अत्यंत विस्तार वाले को प्राप्त करता है यद आकाश से गतम तत्र यथा कामचार होती यथेष्टीचरण होता है जो आकाशम हम ब्रह्म इसे उपासना करता है फिर नारद जी पूछते हैं हे भगव अस्ति आकाशाद भूय आकाश से बढ़ के कोई ब्रह्म उपासना का प्रति कहे, तो आकाशाद बाब भूय अस्ति आकाश अधिक है बड़ा है तो नारद जी कहते तन में भगवान ब्रवीतु भगवान तन ब्रवीतु मुझे कहिए, ठीक भाष्य में फलम शुणु आकाश वह तो आकाशवत का आकाशवाल विस्तरयुक्तलोक था प्राप्त करता है सब विद्वान विद्वान्न विद्वाना उपास लोकान प्रकाशवत प्रकाशवालोक प्रकाश प्र प्रकाश, प्रकाश।, प्रकाश आकाशे निबंधा आकाश में प्रकाश रहेगा प्रकाशवत लोकान असंवादा संवादन संवाद संवाद अन्न पीड़ा तदरिता परस्पर मेलन पीड़ारहित संवादरिता असंवादा उगा विस्तीर्णगती विस्तागति विस्तीर्ण प्रचारान बहुत प्रचलन कर आकाशपूरा खोला है ऐसे लोकान ऐसे लोक है विस्तार विस्तरलोक प्राप्त करता है उपासक यकाश इत्यादि उत्ता आकाशस्य सेवत् गातः का यथा यथेष काम होता है कथम आकाश उपासक से प्रकाशव्याप्तलोक प्राप्ति आकाश का उपासना करेगा तो प्रकाशवत्त लोक को प्राप्त करता है कैसे कहा इसलिए कहते प्रकाश आकाशेर नित्य सम्बंधा प्रकाश का संबंध है आकाश में स्मरों बा भूय तस्मा बहवासीसिन्न स्मर तो नई तेन श्रृणुयुर्न मन्नीर बीजानीन यदा वावते स्मरेयुरथ श्रृणुयुरथ मीर बीजानीन स्मरेन्जाती स्मरेन् पशूं स्मर उपायेती स्मर हे आकाशवड़क स्मरण इसलिए यद्य बहवासि एक साथ बहुत बैठे हुए न स्मन त स्मरण नहीं करते हैं तो नई बातें कंचन सुनियो नहीं किसके कोई सुनता नहीं ना न मनवीरन नवण नहीं करें तो मनन भी नहीं करेंगे ना कुछ जानेंगे यदा बात स्मरे हो जब स्मरण करेंगे फिर परस्पर सुनेंगे मनन करेंगे जानेंगे स्मरण भी पुत्रान भी जाना स्मरण प्रसन्न स्मरण करने से ही पुत्र पुष्वादि को जानता है इसलिए स्मरम ब्रह्म ऐसे उपासना करो स्मरो वाव आकाशाद भूय भाष्य में स्मरण स्मरो अंतकर्ण धर्म स्मरकाथ स्मरण अंतकर्ण में धर्म है वृत्ति है अंतकर्ण का परिणाम है स आकाशाद भूयानि द्रष्टव्य स्मरो वाव आकाशाद भूय भूय शब्द नपुंसक में भूय पुलिंग में भूयान स्त्रीलिंग में भूयसी ऐसे प्रयोग होता है यहाँ स्मर शब्द पुिंग होने से आकाशाद भूय जो दिया है भूयान अर्थ होना चाहिए पुल्लिंग होना चाहिए चांद से प्रयोग भूय कर दिया तो भूयान द्रष्टव्यम लिंग व्यतयन लिंग व्यत करके भूयान समझे न क्योंकि स्मर पुलिंग है आकाशाद भूयान टीका में नपुंसक लिंग श्रुत पुिंग कथम व्याख्यातमित आशंक्य पुिंग उपक्रम आसिता शंका करते भूय तो नपुंसक में बनेगा श्रुत में आया और उसको पुल्लिंग कैसे व्याख्यान किया गया भूयान करके ऐसा शंका से उत्तर देते पुलिंगोपक्रम आस उपक्रमे तो में स्मर वाव आकाशाद स्मर ही बढ़कर के स्म पुिंग इसलिए लिंग व्यत्यना भूयान का कर, अर्थ करना भाष्य में स्मरतु स्मरण ही सत्य आकाश आदि सर्वम अर्थवत् स्मणवत भोग्य स्मरण करने वाले व्यक्ति जो स्मरण करेगा सत्य स्मरण ही सत्य आकाश आदि सर्वम जिस जिस पदार्थ का स्मरण करेगा तो सब सब पदार्थ सार्थक होता है क्योंकि स्मरण करने पर ही भोग्य होता है विषय का स्मरण होता है तो है में कथम पुनः स्मरण से आकाशाद भूयस्तम इत आशंका से बड़ा हुआ आकाश तो बड़े व्यापक स्मरण तो अंतकोण का धर्म है तो कहते स्मरणे स्मरण ही सती आकाशादि सब भोग्य होते हैं स्मरण अन्वय व्यतिरिक्तं व्यतिरिक्क दर्शेती स्मरण होने पर सुथक क्योंकि स्मरण करने वाला ही भोग करेगा स्मरण वाला क्या ही भोग्य होता है विषय स्मरण नहीं होगा तो विषय अनर्थक हुआ ये हो गया अन्य स्मरणे सती भोग्यम अर्थवत स्मरण भाव भोग्य नहीं ये व्यतिरिक अन्वय उक्त व्यतिरिक दर्शयती असति स्मर तो स्मरणे तद असद सदप्य असदव स्मरण नहीं होगा तो पासवें वस्तु तो ये असत्य स्मरण वस्तु हे स्मरण नहीं वो काम में नहीं आती स्मरण होता तो कार्य में आएगा आकाशाद स्मरणाभावित सत्वंगीकृत्य भोग्यभा के मुक्त संप्रतिस्मण सत्वम नास्ती भाष्य में दिया सत्व कार्य भावाद असत कैसे हो गया असति साद तो स्मरण सदप्य असद स्मरण नहीं होगा तो विद्यमान होने पर भी असत हो गया विद्यमान यदि है तो असत होगा सद यदि असत कैसे होगा तो का असत्य के समान हो गया सत्यों कार्य सत्य विद्यमान होने पर जो कार्य होना था वो नहीं होने से असत्य हुआ भूख लगती भोजन पास में है किंतु स्मरण नहीं होता है भूख लगती भूखा बैठा है तो होने पर ही भोजन सत्यों कार्य नहीं हुआ फिर जब स्मरण होता हाँ कुछ खाद्य रखा गया तब खाता है तो सत्व कार्य विद्यमान का कार्य नहीं होने से असत्म हो गया पहले अभी अभी कहा आकाश आदि का स्मरण नहीं होने पर विद्यमान होने पर भी भोग्य नहीं होता है इसलिए अनर्थक तो कहा विद्यमान होने पर भी स्मरण अभाव भोग्य तो अभाव कहा गया अभी कहते वस्तुतः यदि स्मरण नहीं होता है तो विद्यमान भी नहीं है संप्रति स्मरण सत्वम ज्ञान नहीं तो विषय भी, भी नहीं है ना भी सत्व स्मृतीय भाव सक्यम आकाशादिना अवगंतम आकाश का स्मरण ज्ञान यदि नहीं होता है आकाश हे करके के निश्चय होगा स्मृतीय भावे आकाशादी नव अवग, सत्व अवगंत न सक्यम ना भी सत्वम आकाशादिनाम सत्व अवगन्तुम न सक्यम स्मृति आकाश का स्मरण नहीं होने पर आकाश हे करके निश्चय नहीं कर सकते हैं इत तो स्मरण से आकाशवाद भ इसलिए स्मरण होने पर ही आकाश केवल आकाश नहीं कोई भी पदार्थ हो ज्ञान हो तो विषय विषय ज्ञान शत्रता नहीं है एक दृष्टि सृष्टिवाद है दृष्टि रे सृष्टि बाह्य कोई सृष्टि है ही नहीं जैसे दर्शन में ज्ञान होता है ऐसे दिल लगता है जैसे स्वप्न में कुछ ज्ञान होता है दर्शन होता है दर्शन क्षत्रु तो कोई पदार्थ नहीं है केवल दृष्टि है सृष्टि है ही नहीं दृष्टि देव सृष्टि इसी प्रकार जागृत काल में ये सारे पदार्थ दिखते हैं दिखने पर है कर कल्पना करते हैं दृष्टि से अतिरिक्त कोई सृष्टि है ही नहीं ज्ञान हो तो वस्तु है ज्ञान नहीं तो वस्तु होने में क्या प्रमाण है यदि वस्तु है निश्चय होगा तो ज्ञान हो गया ज्ञान के बिना वस्तु है इस नहीं कर सकते हैं दृश्यते ही लोके स्मरण से भूयस्तम यस्मात लोक में स्मरण अधिक निश्चित तो है इसलिए यद्यपि समुद्रिता बहव एकस्मिन आशीरन इकट्ठी होकर समुदित इकट्ठी होकर बहुत लोग एक आसने एक कमरा में बैठे उप विषय बैठे ते आसीना अच्छा बैठ करके अन्य भाषितम भी न स्मरण तेतु परस्पर कहानी पर ही कोई किसका स्मरण नहीं करता सुनता नहीं अपने अपने, अपने चिंतने में है नैब तंचन शब्द सुनियु सामने कोई बैठा है कुछ बोल रहा है उधर देखा नहीं सुना नहीं अपने को चिंतन में तो ना कोई किसका सुनता है तथा न मनव्यूरन मनन भी नहीं करता है श्रवण तो करेगा मनन हो पर मंतव्यम चेत स्मरे तथा मन्यूरन मनन का जो विषय होगा मंतव्य उसका स्मरण होगा तो मनन होगा स्मृति अभाव न मनव्यूरन जब विषय का स्मरण नहीं तो मनन भी नहीं होता है अरे मनन नहीं होता तो तद विषय को निश्चय भी तथा न बिजान ज्ञान भी नहीं होगा ठीक है ये शब्द यस्दी उत्त्यते ही स्मरण से भूयस्व यस्मा शब्द का अर्थ स्मरणाभावे श्रवण व्यतिकमु स्मरण होगा तो श्रवण मनन ज्ञान नहीं होगा ये व्यतिक तद्भाव तद्भवन्वयम स्मरणस्रवणमन ज्ञानसत्व ये अन्व यदा यदा वे स्मुर्मंत विज्ञात श्रोतव्यम चुन्यु च मनुरन अथ बी जानीरन मंतव्य का स्मरण करेंगे मंतव्यम विज्ञात विज्ञातव्यं श्रोतव्यम जो मनन का विषय है ज्ञान का विषय है श्रवण का विषय यदि स्मरण करेंगे अथ शुणियो अथम अनुरन अथ बी जानी मनन ज्ञान होता है टीका इतनी स्मरण से भूयस्तम <coughs> इस कारण से भी निश्चय होता है स्मरण अधिक है तथा स्मरेण वे मम पुत्रे पुत्रन भी जाती स्मरण पशु स्मरण करता है तो जानता है ये मेरे पुत्र ये मेरे पशु इस प्रकार टीका मैं तदूयस्ते फलित स्मरण आकाशे होने से क्या निष्पन्न हुआ अतो भूयस्ता स्मरम उपासकहन से स्मर ब्रह्म दृष्टा उपासना करो उक्ता उक्त अर्थय अन्यस्य बाकी सब अर्थ कहा गया है स्मर ब्रह्म उपासना करता है ये तस्मरण स्मरण का विशेष यथे कामचार होता है ये अर्थ कहा गया है आशस्मरा भूयस्याशेद स्मर मंत्री कर्म कुरुते पुत्र पशुंचेत इमं च लोकमूंचेत आशापाश्ति आशाव आशा ही स्मसी अति भूयसी स्त्रीलिंग आशा भूयसी मंत्रा मंत्रान अधीत आशया इध आशेदे दीप्त प्रकट अभिव्यक्त आशा, आशा विषय अभिव्यक तो की इच्छा करने पर स्मरण होता है विषय का फिर मंत्र अध्ययन करता है मंत्र प्रकाशित कर्म अनुसार करता है फल इच्छा स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए पुत्रांश पशुंच इच्छते पुत्र पशु आदि की इच्छा करता है इमं च लोकम अमुंचते इस्लोक फल परलोक के लिए भोग के लिए कर्म करता है। चाहता है आशा हो गया बढ़कर के स्मरण से आशा उपासो इति ब्रह्म उपासना करो इसे सनत कुमार वाक्य समाप्ति के लिए इति शब्द है आशा वाप स्मराद भूयसी भाव का अर्थ एव आशा स्मरण से अधिक है आशा अप्राप्त वस्तु आकांक्षा आशा तृष्णा कामती याम आहु अप्राप्त वस्तु की इच्छा है आशा जिसको तृष्णा भी कहते हैं काम है भी कहते हैं पर्यायी पर्याय शब्द से कहते हैं साच स्मरा भूयसी स्मरक के अच्छा आशा अधिक है टीका में आशाया भुयस्तम आशा भुयस्तम आकांक्षा द्वारा वित्पादी आशा स्मर के अधिक है इसका वित्पादन करते आकांक्षा प्रश्न करके कथम प्रश्न करके उत्तर देते हैं है आशयान स्थया स्मरति स्मर्तव्य आशा अंतकर्ण स्थित है अंतकर्ण तिठती अंतकर्णस्ता का आशा अंतकर्ण स्थित आशा अंतकर्णस्थया आशया स्मरति स्मरण करता है स्मर्तव्यम ये तव्य प्रत्येक किस कि अर्थ में हम्म क्या क्या कहता है यहा कि अर्थ है करना चाहिए अर्थ में स्मरति स्मर्तव्यम तो अर्थ क्या होगा स्मरण करता है स्मरण करना चाहिए यहाँ कर्मणि है स्मर्तव्यम कर्मणि स्मरण का विषय को स्मर्तव्य का आशया स्मर्तव्यम स्मरति स्मर्तव्य को स्मरण करता है, स्मर्त हो गया। है।, हो है।, है स्मर्तव्य हो क्या कर्मणि तव्य प्रत्य है धातु हो तो भाव में तो तो तो तो होता है सकर्म धातु हो तो कर्मणि और स्मर्तव्य में स्मरण करना चाहिए होता है अलग एक तत्त न विस्मर्तव्यम वहाँ होता है अर्ह कृत्य अर्थ में कृत्यत्र अर्ह अर्थ में यहाँ तो स्मरती क्रियापद स्मर्तव्यम स्मरती द्रष्ट्य पश्यति, श्रोतव्य श्रृणती तो श्रवण योग्य स्मरणयोग्य यहाँ कर्मणि आशा विषय रूप स्मरणसो स्मती आशाया विषय आशा का जो विषय स्मर्तव्य होता है स्मरण का विषय उसको स्मरण कर्तव्य होता है असौ स्मरोष स्मरती स्मर हो जाएगा पचादी अचौन से अतः आसे आशा अभिवर्धित युद्ध प्रज्वलित प्रकाशित इंध दीप्त आशा से वर्धित वृद्धि को प्राप्त कया हुआ स्मरभूत पुरुष स्मरण ऋगा दिन मंत्राधीते ऋगादी मंत्र का अध्ययन करता है और अध्ययन करके तदर्थ ब्राह्मणे भी विधि श्रुवा कर्मा करते अध्ययन करके उसके अर्थों को ब्राह्मण से ब्राह्मण वाक्यों से विधि को सुनकर के अर्थ निश्चय करके कर्म करता है तत्फलाय फलाशय कर्म फल आशा से स्वर्ग आदि पुत्र पशु आदि की इच्छा से कर्म करता है पुत्रांश पशुंश कर्म फल भूतानिचते कर्म के फल है पुत्र पशु आदि सब धन सुख सुख साधन जीतने सब कर्म पर है कर्मफलभूत इच्छा करता कर्म करके और कर्म नहीं करके साधन नहीं कर खाली इच्छा करने से प्राप्त नहीं होता है अध्ययन करके साधन समझ करके कर्म करता है फिर फल चाहता है फल प्राप्त करता है अभीवांछति आशया आशा से ही साधनानि अनुतिष्ठति साधना करता है फल प्राप्त करता है इमं च लोकम आसे स्मरलोकसंग्रह हेतु भी इच्छति लोक की इच्छा करता है आसे आशय आशा सेुक्त तो अभिवर्धित होकर के विषय लोक आदि का स्मरण करता हुआ फिर इच्छा करता है इच्छा कैसे करता है लोक संग्रह हेतु भी वस्तु की इच्छा हो तो उसके प्राप्ति के का जो हेतु साधन अनुसार करना पड़ता है लोक की इच्छा है तो लोक संग्रह हेतु से इच्छा करता है ऐसे मोक्ष की इच्छा है तो मोक्ष प्राप्ति का साधन ज्ञान ज्यान ज्ञान की इच्छा तो ज्ञान प्राप्ति का साधन अमानित्व मदम अहिंसा क्षांतिर गीता में कहा गया साधन से ही फल की इच्छा होती है साधन करे और साधन के बिना खाली इच्छा करने से कुछ लाभ नहीं होता है व्यर्थ तो हो जाता है हो जाती इच्छा अमुन चलोकम आशेद स्मरण परलोक भी चाहता है स्मरण करता है आशा से युक्त होकर के तो साधन अनुष्ठान नहीं चाहते साधन अनुष्ठान करके इच्छा करता है तो प्राप्त करता है अतः तो आशा रसना अवबद्धम स्मरा अस्मरा स्मर नाम पर्यत जगचक्रीभूत प्र प्रतिप्राणी आशा है रसना रसी से बदा बदा गया मनुष्य स्मर आकाशादीनाम पर्यत नाम वाग आदि लेकर के स्मरा स्मराकाशादी जितने सभी जगत चक्रीभूत प्रतिपाणी चक्र के अंतर्गते इसे स्मरण करता है तो प्राप्त करता है अतः तो आशाया स्मरादि भूयस्तमत आशा उपासस स्मरस भी भड़कर क्या आशा है इस लाशा ब्रह्म यश उपासना करो स य आसा ब्रह्म तुपास्त आशया से काम समृद्धा हा आशिषोति यदाशाया ग्राश यमचार आसा ब्रह्मतुपास्ता भगव आशाया भूय इत आशा या वा भूयस्ती तन्मे भगवान ब्रवीत स य आशा ब्रह्म उपास्य आशा ब्रह्मदिष्ट उपासनाकर्ता है उसका फल कहते आशा सर्वे कामा समृद्यति सर्वे काम काम्यं काम विशेषो प्राप्त करते हैं कामना पूरा पूरी हो जाती है हाया हा आशा से अमोघाय हशीषोति आशीष इच्छा है अप्राप्त वस्तु की इच्छा है होती है जो इच्छा करते हैं तो प्राप्त हो जाता है उपासना करने पर यावद आशाया ग आशा का विषय जितने तथा तो आशे कामचार यथा कामचार यथे विचरण स्व प्राप्त कर लेता है जो आशा में ब्रह्म उपास आशा में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करता है अस्ति अस्थि भगवत आशाया भूय नारजी के वाक्य है हे भगवत आशाया भूयो अस्ति समाप्ति वाक्य समाप्ति संनत कुमार कहते आशा भावभुअ अस्तिथि आशा से बढ़कर के हे तन्में भगवान ब्रवी तो भगवान में तद्रवी मुझे उसको कहिए भाष्य में यस्तु आशा ब्रह्म तो उपासणु फलम उपासना का फल सुनो आशया सदा उपासितया अशपासक निरंतर उपासना करने पर आशा से ही उपासक का फल होता है सर्वे काम समृद्धि समृद्धि प्राप्त होता है से आशीष प्रार्थना सर्वाभमति इसकी इच्छा प्रार्थना अमोघ व्यर्थ नहीं होती प्राप्त कर लेता है यथ प्राथित सर्व तदवश्यम भवति त्यर्थ ऐसे कर्म करने पर उपासना करने पर जो इच्छा करते अवश्य प्राप्त होता है उसका मूल कारण है सत्कर्म पुण्यकर्म उपासना आशा ब्रह्म उपासना करें उपासना निरंतर किसका निर, उपासना ध्यान और विहित कर्म करने पर ही इच्छा की पूर्ति होती है वो कर्म नहीं करके खाली इच्छा करने से कुछ नहीं होता है इसलिए इच्छा खाली व्यर्थ नहीं करके उसका साधन करे साधन करे तो इच्छा नहीं होने पर भी मिलेगा और यदि साधन पुण्य नहीं पुण्य नहीं उपासना नहीं इच्छा करने पर ही प्राप्त नहीं होता है आशा की उपासना करने से जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा यावत आशाया गौतम इत्यादि पूर्ववत पूर्ववत व्याख्यान हो गया जब जहाँ तक तो आशा का विषय सब कुछ प्राप्त करता है यथा कामचारो होती आशा से बढ़कर के क्या है तो आगे कहते प्राणो वा आशाया भूयान यथा वराना भू समर्पिता एवं अस्मिन प्राण सर्व समर्पितम प्राण प्राणे नाती ददा ददाणो पिता प्राणो माता प्राणो भ्रता श्वसा प्राण आचार्य प्राणो ब्राह्मण प्राण ही आशा से बढ़कर के भूयान यहां अरा नाभसमर्ता अरसौ नाभे में रथ के नाभि में अरसमर्ताते चार तरफ चारतरफ समर्पित है एवं अस्मिन प्राणे सर्व समर्पितम इसी प्राण जो आशा से बढ़ करके कहते सब कुछ उसमें अर्पित है प्राण प्राण याति प्राण के द्वारा ही चलता है प्राण सर्वात्मक है प्राण देने वाला भी प्राण जो दिया जाता है प्राणम ददाति देय जो वस्तु वो भी प्राण है जिसको देता है संप्रदान वो भी प्राण है प्राणाया दताती प्राण सर्वात्मक है सब कुछ उसमें समर्पित है, आशित है, सब प्राणात्मक प्राण ही पिता है प्राण माता है प्राण है, प्राण ससा है बहिन, प्राणस बहिन्स्री स्वसा, प्राण आचार्य है प्राण ब्राह्मण है सब कुछ प्राण है इसे प्राण ब्रह्म उपासना करीका सर्वास्पयस्व कथय सर्वेशास्पद आस्पद प्रतिष्ठायावका सौ प्रतिष्ठा आश्रय शकाश्रय आश्रय होने से अधिक भूयस्त कत नामक्रम आशा नाम नाम उपक्रम था था। नाम, नाम से लेकर के लेकर्क ऋग्यजादी नाम है। नाम से बाघ क्रम से अंत में आसातक स्व्य कारण उत्तर, उत्तर भूयस् तया अवस्थित हम उत्तर उत्तर भूय है नाम से बढ़ करके बाघ है बाघ से बढ़कर के नाम हो गया शब्द से बढ़कर बाघ है उससे बढ़कर मन है संकल्प इस प्रकार क्रम से उत्तर उत्तर अधिकतर है कार्य कारण तो है नमित्त नैमित्त के तो नच कहीं कार्यकारण भाव है कहीं निमित्त नैमित्त कहे उपादान कारण कार्य में कार्यकार निन भाव दंड में निमितनैमित नि दंड घटक उत्तरोतरभूस्थया अवस्थित अद्क में प्रकृतश्रुतिवशा तदुपक्रमे यस्तता श्रुति में तदनाम उपक्रमे ये जगत सारा जगत का उपक्रम में नाम आया तत तथा तथ जगत नाम उपक्रम पाठ्यक्रम में वह आशित आशा च अंत्य नाम से लेकर के अंत में आशा कहा कही गई आशा क्या कि प्राण है तो पाठ्यक्रम को ही आशय करके आशा च अंत्य जगत का अंत में आशा है प्राण नाम पहले तगत तथे विग्रह तगत तथा तथा का क्या अर्थ होगा का गृहिया देखो आशा चन्त्य अस्त जगत तथा विग्रह आशा चन्त्य आशा अन्त्य तत् क्या होगा अशात एक अशात नामक्रम आशा नाम उपक्रमे ये तदुपक्रमे जगत तथा तगत तथा तथा क्या हो गया, तो गया? नामोपक्रम उसके आगे आशा अस्ति य क्या है आशात नामोपक्रम आशात भाष्य में देखो नामोपक्रम आशात नामक्रम कौन है नामोपक्रम नामोपक्रम क्या है जगत है और अशांत क्या है अभी जगते नाम। जगते, जगते। नाम। जगत आशा जगत नामक्रम आशा जगत कार्यकारन च उत्तरो अवस्थित सारा जगत कार्यकार क्वचिक उपदान उपादेय कहीं कहीं कार्यकार उपाधन उपाद भावनैम्व क्वचिकमे कार्यकारण उपादान उपाधेय भाव निमित्त निमित्त में भी कार्यक्रण है किंतु जैसे दंड घटका निमित्त है उपादान है उपादान उपादेय हो गया मिट्टी घट निमित्त नैमित्त कहे दंड घट तो क्वाचित कमे भी कहीं कहीं निमित्त नैमित्त भाव है कहीं कहीं उपादान उपादेय भाव है उत्तरोत्तर भूयस्थया उत्तरोत्तर भूयस्थ का अर्थ क्या है पूर्वस्मा पूर्वस्मागागायस्त्न यहाँ पूर्व से पूर्व उत्तरोगे वागाभुयेखर के अधिक बड़बड़ करकेगे भाष्य मे स्मृतिमितसम आसारशन पासर्विपाशत तंतुस्म प्राणे समर्तित स्मृति सद्भाव स्मृति सद्भाव ये स्मृति सद्भाव स्मृति यद्भाव से सद्भाव स्मृति निमित स्मृति के कारण सद्भाव से वस्तु का सद्भाव स्मृति के निमित्त स्मरण होने पर वस्तु नहीं तो नहीं है स्मृति सद्भाव जगत तगत स्मृति जग सद्भाव स्मृति निमित्त सद्भाव अदार्थ क्या है सर्व सर्व जगत आशारसना पासर्पित आशारूपरसनारी रस बंधन से बद्धा गया ठीक विपाषित मैं आशा आशाख्य रसना पास विपासी आशा आशाख्य रसना ही आशा नामक रज्जु बांधन से सर्वत्र विपासित बंधा गया सारा जगत इसमें दृष्टान्त देते हैं विषमिव तंतु विषमिव तंतु विष क्या है विष शब्द मृणा पद्म पुष्प की जो नंटल मृणाल वो तंतु से जिस प्रकार बंधा हुआ है इसी प्रकार यथोतम जगत यस्मि अर्पितम स ऐसा भूयान इसे तंतु से विसर बधा गया है इसी प्रकार सब कुछ आशापास से बद्ध है ये प्राणी समर्पितम प्राणी में सब है यथोत्तम तो जगत यस्मिन समर्पित जिसमें अर्पित है वो प्राण हो गया भुयान सर्वस्य जगत तस्मिन अर्पितत्व तो में भी द्वारा स्पष्ट है थी सारा जगत उसमें अर्पित है किसमें प्राण में अर्पित है दृष्टान्त के द्वारा कहते हैं व्यापिना, सर्व्या अंतर्बिर्गतेन मणिगणाव सूत्रेण गथित विधृत जगत सारा जगत येन प्राणेन सर्व्यापिना सर्व्यापक है प्राण अंतर अंतर्बहर्गतेन अंधर्वे बाहर भी है बाहर पूरा प्राण उसमें सब स्थित है व्याप्त है मणिगण सूत्रेण जैसे सूत्र से मणिगण का ग्थन करते माला बनाते ग्रथित ऐसे गुंथा गया और केवल गुंथा नहीं धारण भी किया गया है ग्रथितम विध्रितमच सूत्र से जैसे धारण किया जाता है पुष्प आदि मणि आदि का भी होता है इस प्रकार प्राण से सब का धारण होता है सर्वोत्व व्यापना सर्वतो में सर्वोत्वव्यापिना इतव स्फुटीकरणम अंतर् बहिर्गत है नवोत्व व्यापना का अर्थ है अंतर् बहिर्गत उसका स्पष्टीकरण है किसको कहते हैं हाँ से बोलो गलत हो जाए जोर से भाष्य भाष्य तो। स्वदाच वर्ण्य सूत्राथ अथवा मंत्र यक्यूत्रुसारि अथवा मंत्रुसारिस्वद्य सूत्र अथवा मंत्र के अर्थ को कहते हैं वाक्यों के द्वारा सूत्रानुसार ही मंत्र अथवा सूत्र के अनुसारण करने वाले उसके अनुसार वाक्य के द्वारा जहाँ मंत्रार्थ अथवा सूत्रार्थ कहते हैं स्वपदानि चन्यते भाष्य में जो कोई पद आया उसी पद की भी व्याख्या करते हैं ऐसे भाष्य विद भाष्य विदु व्यापिना कहकर के अंतर्भरिगत उसका है ऐसे व्यापिना मंत्र में है? नहीं व्यापना का अंतर्वैरीगत न मणिगण है टीका में प्राण से आशाया सकाशा भूयस्तम आकांक्षा पूर्वक समर्थय प्राण आशा के अपेक्षा अधिकतर है इसे प्रश्न करके समर्थन करते वास्य में साण व आशाया भूयान प्राणो विक या नहीं वै वई है निश्चय अर्थ में या वाह विकल्प नहीं विकल्प होता तो बा होता तो अकस्मण दीर्घ हो जाना चाहिए प्राणो वै आशा या भूयान प्राण ही आशा से अधिकतर है कथमस्य से भूयस्थम आ दृष्टान समर्थयन तद्भूयस्व ये भूय अधिकतर के प्राण आशा क्या ऐसे आशंका करके दृष्टानतेन समयन दृष्टान के द्वारा समर्थन करते हैं तद्यस्थ कहते हैं यदा लोक रथचक्र से अरा रथना यथा अरा भी लोक रथचक्र से अरा रथनाव समर्ता संवेश जिस प्रकार लोक में प्रसिद्ध है रथचक्रस्य अरा चक्र के नाभि में अरा में सामर्ता है रथचक्र के अरा नाभि में सर्तात है सम्यक प्रोत प्र प्रवेश करके गुते गए जैसे उसमें गैज है एवं लिंग संघाते अस्ंगसाते प्राणे दहि के मुख्य परा दूप व्याण आदर्द आदर्शा प्रतिबिंबप जीवन आत्मन प्रा य महाराज से सर्वाधिकारी अस्म सौकुच प्रतिष्ठे अस्मंडिंगात लिंग प्राणे लिंगा संघाते लिंगसात व्यष्टि सूक्ष्म शरीर का समुदाय लिंग संघाते ठिका में दिया लिंगा व्यष्टिना संघात समुदाय हो व्यष्टि सूक्ष्म शर का समुदाय को प्राण कहते समि सूक्ष्म हिरण्य गर्भ हे प्राण तद्रूपे समष्टि आत्मनि समि आत्मा हो गया हिरण्य में सब कुछ आश्रत है उसको सूत्र भी कहते हिरण्य गर्भ को उपाधि तद्व तो रहीक्यम प्रत्यतिनि उपाधि सूक्ष्म शरीर अंतकरण प्राण तद्वत हिरण्य गर्भ दोनों में अभिप्राय करके कहते प्रज्ञात्मनि भाषा में प्रज्ञात्मनि जो प्राण है उसको प्रज्ञात्मा कहा उपाधि है प्रज्ञा बुद्धि प्रज्ञात्मा हिरण्य गर्भ प्राण दही के मुख्य देह में मुख्य प्राण है प्राण प्राणादि मुख्य प्राण है यस्मिन परादेवता अनुप्रविष्टा सृष्टआ तदैव अनुप्राविश्य सृष्टि करके देवता का परादेवता पर उसका प्रवेश हुआ अन्य जीवन आत्मा अनुप्रवेश नाम रूप व्याकर नाम रूप नाम रूप को प्रकट करने के लिए स्पष्ट करने के लिए स्थूलीभूत बनाने के लिए प्राण में अंतकरण में परादेवता का प्रवेश हुआ प्रवेश कैसे होगा परादेवता व्यापक है व्यापक का कैसे प्रवेश होगा प्रवेश का अर्थ आदर्शाद प्रतिबिंबवत जैसे दर्पण प्रतिंब हो गया जल में चंद्र का प्रतिम्ब दिखता है प्रवेश नहीं होता है प्रविष्टवत उपलब्ध प्रविष्ट जैसे दिखता है दर्पण में जब मुख का प्रतिम्ब दिखता है मुख दर्पण में प्रविष्ट नहीं प्रविष्ट जैसे लगता है इसलिए जो प्रवेश है परमात्मा का प्राण आदि में प्रतिबिंब हो जाना ही है प्रवेश इसलिए नाम रूप व्याकरण करने के लिए आदर्श आदि प्रतिबिंब के समान जीवन आत्मा अनुप्रविष्टा यशिन जिस प्राण में जीव रूप से परमात्मा का प्रवेश वहा देवता प्रविष्ट हुई ठीक है में तस्व अध अध्यात्म अधिभूतम अधिदेव च अवस्थान अनुसूचय वही प्राण देह के अंदर प्राण मुख्य प्राण रूप है अतिभूत तो बाह्य प्राण रूप से अतिदेविने से भी दैहिकके दैह के, के मुख्यप्राणे प्राणातर तो तो नहीं मुख्य प्राण जो है यथेसमर्तम्तरो संबंध ये जे प्राण है सारे सब कुछ उसमें प्राण में, में समर्पित है अस्म लिंग संघातर तो प्राण जैसे रतना भी मे और आप प्रविष्ट हे इसी प्रकार इसी प्राणे में सारा जगत प्रविष्ट सम आशीता है प्रज्ञात्मनीति परमात्मा उपाधिव प्राण से उक्त तदुपाद प्रज्ञात्मिके परमात्मा का उपाधि है प्राण कहा गया उसका प्रतिपादन करते जिसे प्राणे में प्रविष्ट हुई परमात्मा प्रविष्ट जिससे लगता है वही प्राण ही प्रज्ञात्मा है वही उपाधि है परमात्मा का तस्वर्तमी पूर्व संबंध उसी प्राण में सब कुछ समर्पित जैसे रथनाभि में और समर्पित है किमित चक्षुरादिशु विद्यमान से मुख्य सेव व से परमात्मा उपाधित्व उपगतम चक्षुरादि इंद्रिय तो बहुती है उनको उपाधि नहीं मान करे कि मुख्य प्राण को परमात्मा की उपाधि क्यों मानिए इत आशंका महाराज सेव सर्वार्थकारी सर्वाथकारी जैसे महाराज का कोई सर्वाथ होता है मंत्री आदि इस प्रकार ईश्वर का सर्वाधकार प्राण प्राण से ईश्वर प्रति सर्वाध सर्वाधिकारी श्रुत्यंतर प्रमाणी प्राण ईश्वर के प्रति सर्वा अधिकारी है सन्याश्रुति प्रमाण देते कस्महत्क्रांत उत्क्रांत भाई कस्म व प्रतिष्ठते प्रतिष्ठायामी स प्राणम असृजतुते प्रश्नोपनिषदे परमा विचार किया किसके उत्क्रमण हो जाने पर मैं उत्क्रांत तो हो जाऊं किसकी किसके प्रतिष्ठित हो जाने पर मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं ऐसे विचार करके सब प्राण असज प्राण की सृष्टि की प्राण है प्राण के उत्क्रमण होने पर जीवात्मा का उत्क्रमण और प्राण प्रतिष्ठित हो गया तो वह प्रतिष्ठा प्राण ही उपाधि ईश्वरम प्रति प्राण से उपाधि ईश्वर के प्रति उपाधि प्राण ही है उसमें हेतु यस्तु वा छायाव अगत अगत ईश्वर यस्त ईश्वर अनुगत छायाव पुरुष की छाया जैसे पुरुष के साथ है इसी प्रकार ईश्वर को अनुगत है, है। प्राण उपाधि ईश्वर प्रति प्राण से उपाधि तो हेत्वंतर महा ईश्वर के प्रति प्राण ही उपाधि चकुरादी नहीं है हेतु देते युयाव अगत अ पूर्वद्न्वय यु छायाव अनुगत ईश्वर तस्म सर्व प्रतिष्ठित टीका में प्राण छायावत अनुगच्छति इति अत्र श्रुतियंतर प्रमाणयति ईश्वर को अनुगमन करता है प्राण छाया के समान पुरुष चलता है तो छाया चलता है उसके पीछे साथ साथ इसी प्रकार ईश्वर को अनुगमन करने वाले प्राण अन्य श्रुति प्रमाण देते तद्यता रथ से हर नाभा वरार्पिता नाभावरावता भूतमात्र प्रज्ञा स्र्ता प्रज्ञात्र प्राणी अर्ता स इति प्रज्ञा कौसुतक कौशित उपनिषद में कहा गया तरतस्य नेमी अर्ता ने चार तरफ रहता है नेमी नेमी अर में अर्पित अररा नाभि में अर्पित नाभी और नेमी के बीच में रहते अर दोनों को संबंध करने वाले मध्य में अर पुरुत काष्ट नेमी अर के पर और अर नाभि में एवम एवं भूतमात्रा है भूत के अंश भूत मात्रा भूतभौतिक सब कुछ प्रज्ञा मात्रा में अर्पित और प्रज्ञा मात्रा प्राणी में अर्पित है और प्राण ही प्रज्ञाता है भूतमात्र शब्द से शब्दादेह लेना शब्दादि अ पृथिवी आदेश विषय शब्दादि बुद्धिसु बुद्धि प्रजा शब्दादि बुद्धि में प्र शब्दुमे इंद्रियसु अथवा शब्दादि जनक इंद्रिय में सब विषय तासाम आसा प्राणरित तंका भूतम भूत मात्रा सब प्राण में अर्त तथा कथं प्राणसायाद ईश्वर प्रतिगति प्राण छाया के सामने पुरुष के छाया कसम प्राण से ईश्वर प्रतिगति कथम ईश्वर के प्रति प्राण अनुगत कैसे अतः स ऐसा प्रजात्मा वही प्रज्ञा है कौशितक श्रुतिरती शेष कौशितक श्रुति प्राण से यथोक् विशेषण वैशिष्यम अतः शाथ अस्मिन् प्राणे सर्वं यथोक्त समर्तित प्राण ऐसे विशेषण से युक्त होने से सारा जगति में समर्पित है भागम सामर्ते व्याख्या भागमनूशिष्ट मनस व्याको अनुवाद करके आगे व्याख्यान करते अस्मिन् प्राणे सर्वं यथो सम प्राण प्राणेन याती अर्थम आह प्राण प्राणेन याति अतः स ऐसा अपरतंत्राणेन स्वक्तिया भी या प्राण प्राणेन याति कहता अपने सामर्थ्य से जाता है परतंत्र नहीं है कोई अन्स के अध्ययन होकर जाता है ये नहीं वो स्वतंत्र हैशक्तिया भी या न्यम गमना गमनादि गमनाद्रिया में इसका जो सामर्थ्य प्राण का है अन्यकृत नहीं है। अन्य नी सर्व भेद जाता प्राण एव न ना बहिर्भूतमस्ती प्रकरणा टीका में सर्वास्पद होने से ही प्राण अपने सामर्थ्य से जाता है प्राण प्राणे नातीदे प्राण एक सर्वा सब कुछ प्राण हे इस अंत्रंथ का तात्पर्य अर्थ संक्षेप से कहते सर्वं क्रिया कारक सर्व भेद जितने क्रिया कारक फल जितने सब प्राण है न प्राणादहिर्भूतमस्त प्राण से भिन्न कुछ नहीं यही प्रकरण का अर्थ है दातुर देश संप्रदान से प्राण अभिन्न प्रकटयति दान करने वाला है दातुर देय जो धन को पशु आदि देता है देय दातव्य और संप्रदान जिसको ब्राह्मणादि को दान करता है ये सब कुछ प्राण से अभिन्न है प्राण प्राण ददाति यदा प्राणम ये देय हो गया यद ददाती तत् स्वात्मा स्वात्म भूतमेव जो देता है दातव्य वो भी अपने से अभिन्न है ददाति संप्रदान संप्रदाय ब्राह्मणादि के लिए देता है तदभी भी प्राण है प्राण को भी देता है संप्रदाय भी प्राण है तदप्त दीयम उच्य दीयम प्राणाव प्राणको देता है अतः पिताद प्राणव इसलिए पिता माता भ्रता आचार्यस प्राण संप्रधन से प्राण भिन्नवाद प्राण साम्रद्राह देयन स्व प्राणसा भिन्न से, से प्राणाव द प्राण से सर्वात्म अत शब्दार्थ अतः पितादी आख्यो प्राणव सर्वात्मक से पिता माता भाई बंधु आचार्यादी प्राण ये सर्वात्मक प्राण इसकी उपासना करने के लिए कहा अंत में ओम आ